गीता तत्वचिंतन तस्मा योगी भवार्जुन तीन सौ त्रालीस श्रेष्ठतम योगी के तीन लक्षण उपसंहार करते हुए भगवान अपने दृष्टि से श्रेष्ठ योगी का लक्षण बतलाते हैं योगिना सर्वेशा मद्गतिनांतरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मुक्त तमो मत समस्त योगियों में भी जो श्रद्धासपन्न योगी मुझ में लगे हुए अंतह अंतकरण से मुझे भसता है वह मुझे युक्ततम परम श्रेष्ठ मान्य है परम तत्व की प्राप्ति के लिए गीता में कितने ही पथों का वर्णन हुआ है चौथे अध्याय में चौबीसवें से तीसवें श्लोक तक कई प्रकार के यज्ञ बतलाए गए हैं और बत्तीसवें श्लोक में यह कहा है कि ये सारे तथा अन्य जितने भी यज्ञ हैं वे कर्मज हैं फिर तैतीसवें श्लोक में यह बतलाया कि समस्त कर्मों का अवसान ज्ञान में होता है तात्पर्य यह हुआ कि इनमें से प्रत्येक यज्ञ योग की चरम स्थिति ज्ञान को ही पाने का एक रास्ता है इस प्रकार हर यज्ञ अपने आप में योग का ही एक प्रकार है इसी तरह गीता के अन्य स्थानों पर भी विभिन्न साधनों का वर्णन है और उनमें से भी हर साधन योग का ही एक प्रकार है अतएव इन पथों का अवलंबन करने वाले योगी हुए इसी दृष्टि से भगवा जनहा पर सर्वे साम योगी नाम ऐसा कहकर बहुवचन में योगी शब्द का प्रयोग करते हैं ऐसे सब योगियों में उनकी दृष्टि में सर्वश्रेष्ठ योगी वह है जो भगवान के प्रति श्रद्धा संपन्न होकर उनमें अपने मन प्राणों को पूरी तरह से लगाकर कर उन्हें भसता है यह भजन शब्द भज धातु से निकला है जिसका अर्थ होता है सेवा तो भजन का अर्थ है सेवा सामान्यतः भजन का अर्थ हम उपासना या नाम संकीर्तन आदि करते हैं वास्तव में भजन वह सेवा है जिससे सेव्य प्रसन्न होते हैं इस प्रकार श्रेष्ठतम योगी के तीन लक्षण यहाँ भगवान ने बताए पहला वह परमात्मा के प्रति श्रद्धा संपन्न होगा बिना श्रद्धा के वह उनसे जुड़ नहीं पाएगा संसार में भी हम जिससे जुड़ते हैं उनकी पहली शर्त है उनके प्रति श्रद्धा संपन्न होना फिर श्रद्धा भी गुणों की जानकारी के बाद ही उपस्थिति है इसी प्रकार भगवान के गुणों के चिंतन से उनके प्रति श्रद्धा जन्म लेती है दूसरा वह अपना मन प्राण भगवान में लगा देता हम उसी में अपना मन प्राण लगाते हैं जो हमें अत्यंत प्रिय होता है अतः श्रद्धा के बाद दूसरा सोपान है अनुराग परमात्मा के प्रति तीव्र अनुराग का बोध होना संसार में जिसके प्रति हमारा तीव्र अनुराग होता है उससे बिछो हमें सह्य नहीं होता हम सदैव उसके समीप ही रहना चाहते हैं इसी प्रकार भगवान के प्रति भी हमारा ऐसा ही आत्मीय बोध होना चाहिए वह भगवान का भजन उनकी सेवा करेगा ऐसी चेष्टाएं करेगा जिससे वे प्रसन्न हो इन तीन लक्षणों से जो युक्त है वह भगवान के दृष्टि में सर्वश्रेष्ठ योगी है यहाँ पर माम कहकर भगवान अपने दिव्य पुरुषोत्तम स्वरूप का ही निर्देश कर रहे हैं जिस पर विशद विचार हम अपने अठ गीता प्रवचन में कर चुके हैं और अपने इस कथन के द्वारा वे उस भक्ति योग का सूत्रपात करते हैं जिस पर गीता अगले सातवें अध्याय से लेकर बारहवें अध्याय तक चर्चा करेगी हम कह चुके हैं कि यह भी गीता की एक प्रणाली है कि जिस विषय वस्तु का सांगोपांग विवेचन किया किसी अध्याय में किया जाना रहता है उसके पूर्व के अध्याय के अंत में उसका सूत्रपात कर दिया जाता है इस प्रकार यह छठा अध्याय समाप्त होता है ऐसी बात प्रचलित है कि गीता के प्रथम छः अध्यायों में कर्म योग का उसके बाद के छः अध्यायों में भक्ति योग का और अंतिम छः अध्यायों में ज्ञान योग का प्रतिपादन हुआ है यह भी माना जाता है कि महावाक्यों में जो तत्त्वम तवम असी वह तुम हो महावाक्य है उसके त्वम पद का प्रतिपादन प्रथम छः अध्याय में तत्पद का बीज के छः अध्यायों में और असी पद का प्रतिपादन अंत के छः अध्यायों में हुआ है व्याख्याकारों की यह बात मात्र जानकारी के लिए यहां रख दी जा रही है